शिवपुराण वाय संहिता अंजनादे प्रतीकाशम अघोरम घोर देवस्य विग्रह दक्षिण वक्तम देवेवप्दाचक विद्यापूम बनिमंडलमध्यकम द्वित शिव बीजेशुक शंभोदक्षिण दिग्भागे श्या सर्त पवित्रम परम ब्रह्म प्रार्थित में प्रयक्षतू जो अंजन आदि के समान श्याम घोर शरीर वाला एवं अघोर नाम से प्रसिद्ध है महादेव जी के दक्षिण मुख का अभिमानी तथा देवाधिदेव शिव के चरणों का पूजक है विद्या कला पर आरूढ़ और अग्निमंडल के मध्य विराजमान है शिव बीजों में द्वितीय तथा कलाओं में अष्टकलायुक्त एवं भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित है वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करे कोंकुम कुंकुम क्षोशंकाशम वाख्यं वरवेश वक्रमु से वारी मंडल मध्यस्थम महादेवार्चने तुय शिव बीजे सूत्रोदिग्भागे शक्तिया पवित्रम परम ब्रह्मा प्रार्थित मे प्रय जो कुमकुम चूर्ण अथवा केसर युक्त चंदन के समान रक्त पीत वर्ण वाला सुंदर वेशधारी और वामदेव नाम से प्रसिद्ध है भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का अभिमानी है प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठित है दल के मंडल में विराजमान तथा महादेव जी की अर्चना में तत्पर है शिव बीजों में चतुर्थ तथा तेरह कलाओं से युक्त है और महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है वह पवित्र पर ब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करे शंख कुंदेन्द्रधवल सद्याख्यम सौम्यलक्षण शिवस्य से पश्चिम वक्त शिव पादाचनेत नृवत्ति पदनिष्ठम चृथिव्या संवस्थित तृतीय शिव बीजेशाष्ट्र देवस्य देव से जो शंख, सत्या और चंद्रमा के समान धबल, सौम्य तथा सद्योजात नाम से विख्यात है भगवान शिव के पश्चिम मुख्य अभिमानी एवं शिव चरणों की अर्चना में रथ है नृवित कला में प्रतिष्ठित तथा पृथ्वी मंडल में स्थित है शिव बीजों में तृतीय आठ कलाओं से युक्त और महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु दे तु शिवस्त शिवयाचन्मूर्ति शिवभाविते तय राज्ञा पुरस्कृत ते में काम प्रयक्षताम शिव और शिवा के हृदय रूपी मूर्तियाँ शिव भाव से भावित हो उन्हीं दोनों की आज्ञा सिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें शिवस्य च शिवस् शिवायाच शिखामूर्तिवाश्रित सत्त कामं राय्छता शिव और शिवा की रूपा मूर्तियाँ शिव के ही आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें शिवस्य च शिवाया शिव भावि सत्कृत्य शिवजोराज्ञा ते में काम प्रयक्षताम शिव और शिवा की कवच रूपा मूर्तियाँ शिव भाव से भावित हो शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना सफल करे शिवस्त शिवायाच नेत्रमूर्ति शिवाश्रिते सत्कृत्य शिवजोराज्ञा ते में कामं प्रयक्षताम शिव और शिवा की नेत्र रूपा मूर्तियाँ शिव के आश्रित रह उन्हीं दोनों की आज्ञा सिरोधारी करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करे अस्त्र मूर्ति चिव्योर नित्य चरम नित्यम अर्चन तत्परे सत्त्य शिव योराज्ञा ते में काम प्रयक्षताम शिव और शिवा की अस्त्र रूपा मूर्तियाँ नित्य उन्हीं दोनों के अर्चन में तत्पर रह उनकी आज्ञा का सत्कार करती हुई मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान कालो बलो सर्वभूतस्य करेंत प्राचि प्रश्छन्तौर वाम जेष्ठ रुद्र काल विक बल विक प्रमथन तथा ये आठ शिव शिवमूर्तियाँ तथा इनकी वैसी ही आठ शक्तियां वामा ज्येष्ठा रुद्राणी काली बलविकर्णी बल, बल प्रमसिनी तथा सर्वभूत दमनी ये सब शिव और शिवा के ही शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें अथान सूक्ष्म शिवच्चाप्येक नेत्रकुद्रिमूर्ति श्रीकंठस् श्रीखंडिक तथा तो शक्त यस् द्वितीय कामं शासनात् अनंत अथवा शिवोत्तम एकनेत्र एकरुद्र एक, एक श्रीकंठ और श्रीखंडी ए आठ विद्यवर तथा इनकी वैसी ही आठ शक्तियां अनंता सूक्ष्म शिवा अथवा शिवोत्तम एकत्र एकद्र त्रिमूर्ति श्रीकंठी और शिखण्डिनी जिनके द्वितीय आवरण में पूजा हुई है शिवा और शिव के ही शासन से मेरी मनोकामना पूर्ण करें